ऋग्वेदीय ऐत्रे उपनिषद के द्वितीय अध्याय के सम्मन भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं जो वेदांत सम्मत दो दृष्टियों की चर्चा यहां पर हो रही है उनमें से एक दृष्टि है विषय रूपा दृष्टि ग्राह्या दृष्टि दूसरी दृष्टि है ग्राहक दृष्टि ग्राहक दृष्टि ये शब्द अलग है और आत्मा शब्द अलग है लेकिन दोनों का अर्थ एक है ग्राहक दृष्टि ग्राह्य आत्म ग्राहक दृष्टि आत्म स्वरूप ही है और ग्राह्य दृष्टि है बाह्य दृष्टि वो है विषय रूपा दृष्टि इसलिए अनात्मा हो जाएगी तो बाह्य दृष्टि का अर्थ है अनात्मा मन ही अनात्मा है तो मन का परिणाम रूपा जो वृत्ति बनेगी श्रोत्रादि इंद्रियों के माध्यम से वह भी अनात्मा होगी अनात्मा का परिणाम अनात्मा आत्मा नित्य है तो आत्मास्वरूपता दृष्टि भी ग्राहक दृष्टि नित्य रहेगी आत्मा निर्विशेष होने से वह ग्राहक दृष्टि भी निर्विशेष होगी उसमें अस्तित्व विशेषताएं नहीं रहेगी और यदि प्रतीत होती है नित्य दृष्टि जो आत्मरूपा है निर्विशेष आत्मरूपा है और उसमें अस्तित्वादी विशेषताएं यदि प्रतीत होती हैं, तो माना जाएगा निर्विशेष में प्रतीयमान अस्तित्वादी विशेषताएं कल्पित है जैसे सर्पत्व शून्य रज्जू में भ्रांति से सर्पत्व की प्रतीति हो रही है तो वह सर्पत्व आरोपित है कल्पित है शुक्ल स्पटिक में समीपस्थ जपा कुसुम की लालिमा का अध्यारूप होने से लोहित स्फटिक यह भ्रांति हो रही है ऐसे नित्य निर्विशेष दृष्टि कहो या निर्विशेष आत्मस्वरूप कहो उसके अस्तित्वादि विशेषताएं भ्रांति से आरोपित है उसमें भ्रांति विषय रूपा भ्रांति का विषय रूप है वे जैसे रस्सी में सर्प भ्रांति का विषय है अध्यारोपित है इसे भगवान भाष्यकार अस्ति नास्ति इति एकम इत्यादि से बताने जा रहे हैं इसकी अवतरण टीका है उसे देखिए कि ननु ते ते तार्कि आत्मनो अस्तित्वादीन तर्क न साधयती जिस आशंका का समाधान अस्ति नास्ती इत्यादि भाष्यवाक्य से करना है वह शंका यहां पर अवतरण में टीकाकार बता रहे हैं तो नु शब्द का अर्थ है एक शंका है क्या शंका है तो कहते है, ते, ते तार्किका आत्मनो अस्तित्वादी तर्क न साधयंती तो ते, ते तार्किका शब्द से लीजिए वैशेषिक न्यायिक सांख्य योगी इत्यादि ये सब तार्किक है श्रुति जिसे निर्विशेष बता रही है उसमें विशेषताओं का प्रतिपादन केवल श्रुति निर्मूल तर्क से जो करते हैं उन्हें तेते तार्क का शब्द से ग्रहण करना श्रुति निर्मूल तर्क मात्र से यानी बुद्धि की कल्पना से मात्र निर्विशेष नित्य दृष्टि में यानी आत्म, आत्मा में नित्य दृष्टि को हो या आत्मा को एक की बात है यहां पर टीका में टीकाकार ने आत्मन शब्द का प्रयोग किया है वह उस आत्मा का अर्थ है आत्मन का नित्या दृष्टि तो नित्य दृष्टि को भास्कर भगवान ने पूर्ववाक्य में अंतिम पद में एक निर्विशेष आया ये विशेषण देकर के निर्विशेष बताया ना तो नित्य दृष्टि जो आत्मस्वरूप होता है वह निर्विशेष है और उसमें यदि कोई अर्य कौन श्रुति बता रही है? आत्मा को निर्विशेष है करके कौन सी श्रुति नेति नेति अस्थूलम अन अनु इत्यादि कई एक श्रुतियां हैं जो आत्मा को निर्विशेष बता रही है इसका अर्थ है आत्मा कहो या नित्य दृष्टि कहो इसकी निर्विशेषता है श्रुति प्रमाण सिद्ध और जो ये मानते हैं उसे सविशेष वस्तु ती किसी श्रुति प्रमाण से अतिरिक्त प्रमाण को आधार बना करके तो उन्हें कहा जाएगा ते, -ते शब्द से तो तार्किका का अर्थ निकला वैशेषिकादय आत्मनो यानी निर्विशेषाया नित्या दृष्टि अस्तित्वादी तर्क न साधयंती अस्तित्वी में आदि शब्द से बाकी जो विशेषताएं हैं अस्तित्व अस्तित्व से लेना सत्व को और वो सत्व कौन सा विकार रूप सत्व सड़ भाव विकारों में एक अस्तित्व भी सत्व है ना उस सत्व को यहां पर सत्व शब्द से लेना सदैव सौम्य इदम अग्र से बताया गया जो सत्व है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म से बताया जाने वाला जो सत्व है वो सत्व नहीं वो तो उसका स्वरूप ही है तो अस्तित्वादी और आदि शब्द से असत्व और फिर नित्यत्व या अनित्यत्व ये सब विशेषताएं लेना ये नित्य दृष्टि में केवल तर्क न साधयंती तो यहां तर्क शब्द से लेना श्रुति निर्मूल तर्क युक्त्याभास पहले भाष्यकार टीका में टीकाकार ने कहा था इसी पृष्ठ में शुरू में जो पद है प्रथम पंक्ति में युक्त्याभासन तयर भेद कल्पनात जो युक्तिया भास है उसी को यहां पर तर्क शब्द से ले रहा हैं। वेदांती की दृष्टि से वो तर्काभास है और पूर्व क्योंकि वो वेदांति का वाक्यार्थ कर रहे थे टिकाकर सिद्धांत का इसलिए वहां युक्त्याभास लिखा और यहां तो पूर्व पक्ष की शंका है जो निर्मूल तर्क को भी प्रमाण मानते हैं जो युक्तिया भास है उसको युक्ति रूप मानते हैं तर्का भाष को ही तर्क मानते हैं ये दिखाने के लिए वह आभास शब्द का प्रयोग नहीं किया या निर्मूल तर्क ये विशेषण नहीं दिया तर्क का क्योंकि ये पूर्वपक्ष पक्ष है उनकी दृष्टि में ये तर्क ही प्रमाण है तो तर्क नर्क न, न प्रमाणे प्रमाणों में से द्वितीय प्रमाण है न तर्क अनुमान तर्क का है अनुमान तो तर्क नुम प्रमाणे न साधयंती साधयंती का करता है ते ते तार्कि और कर्म है आत्मनो आत्मनोअस्तित्वाधीन तो आत्मा जो निर्विशेष आत्म स्वरूप है उसके अस्तित्व आदि विशेषताओं को सिद्ध करते हैं अनुमान प्रमाण से वेदांती भी अनुमान को प्रमाण मानते हैं लेकिन मूलक अनुमान को और श्रुति निरपेक्ष प्रमाण, अनुमान तो अनुमानाभास है प्रमाणाभास है प्रमाण नहीं है तो पूर्व पक्ष के अनुसार यही प्रमाण है तर्क प्रमाण और जो प्रमाण से सिद्ध वस्तु होती है वह सत्य मानी जाती है वास्तविक मानी जाती है क्योंकि प्रमा प्रमाण से होता है प्रमा रूप ज्ञान और प्रमा रूप ज्ञान का लक्षण ही है अबाधित अनधिगत विषयक ज्ञानत्व प्रमात्व जो अनधिगत तथा अबाधित विषयक विशे, ज्ञान है उसे प्रमा कहा जाता है न और उस प्रमा का उत्पादक प्रमाण कहलाता है तो जिनके दृष्टि में तर्क स्वतंत्र प्रमाण है वे तर्क रूप प्रमाण से आ, निर्विश आत्मा में बताए गए अस्तित्व विशेषताओं को सत्य मानेंगे वास्तविक मानेंगे और जो वास्तविक पदार्थ हैं, तद उन्हें भ्रांति विषय नहीं कहा जा सकता भ्रांति के निमित्त नहीं कहा जा सकता इसे आगे कहते हैं कि अतो न तेषाम भ्रांति निमित्तत्वम तो तेषा यानी तर्क न साधिता अस्तित्वादीना तो ये तेजाम स्वरोणाम तर्क प्रमाण से निश्चित जो अस्तित्वादी विकल्प है विशेषताएं हैं उनका निश्चायक है उनका ज्ञापक है तो अतो न तेषा भ्रांति निमित्तत्व तो भ्रांति निमित्तता उसमें नहीं है इति ऐसी आशंका करके श्रुति यानी यहां तक तो पूर्व पक्ष की शंका है आत, आत्मा में अस्तित्वादी विकल्प सत्य है इत्याकारक हो गई ये इन, इनकी शंका अब इसका समाधान जिस अभिप्राय से भाष्यकार भगवान कर रहे हैं वह अभिप्राय बताते हैं टीकाकार कि श्रुति विरुद्धवाद असंग, असंग आत्मनि अनुपत्ते तमाम कल्पना सत्व मोक्षापत्च तार्कि कल्पना न प्रमाण प्रथम आरोहति अस्ति नास्ति पथम आरोहती का अभिप्राय है आशंक्य इत, इसके बाद में जो अस्ति नास्ति इत्यादि भाष्य से पूर्वपक्ष की इस शंका का समाधान सिद्धांति कर रहे हैं तो सिद्धांति का इन पंक्तियों से अभिप्रेत अर्थ क्या है वो अभिप्रेत अर्थ यह है कि ये कहते हैं असंग आत्मनी असंगे सप्तमी है ये चो एवा हो करके य का लोप हो गया लेकिन पदच्छेद करेंगे तो असंगे आत्मनी असंगे आत्मनी तेजाम अनुपत्ति ऐसे लगाना तेषाम कल्पना नाम अनुपत्य तो जो असंग आत्मा है उसमें ये अस्तित्ववादी जो विशेषताएं हैं स्वरूप से बहिर्भूत धर्म है उसके लिए तो कोई, कोई ना कोई संबंध बनना चाहिए ना जैसे पृथ्वी और पृथ्वी पर रहने वाले शरीर आदि इनका आपस में आश्रय आश्रय भाव संबंध है संयोग है संयोग संबंध से शरीर पृथ्वी पर रह रहा है ऐसे कोई ना कोई संबंध असंग आत्मा का आत्मा के स्वरूप से बहिर्भूत अस्तित्ववादी विशेषताओं के साथ हो तब तो इन्हें माना जाएगा श्रुति सम्मत किनको अस्तित्वी विशेषताओं को ये अस्तित्ववादी विशेषता है आत्मा से स्वरूप आत्मा के स्वरूप से अतिरिक्त धर्म और जो स्वरूप से अतिरिक्त धर्म है उनको वास्तविक तब माना जा सकता है जब धर्मी का और धर्म का आपस में संबंध हो लेकिन आत्मा असंग है ये असंगे ये विशेषण है हेतुगर्भ विशेषण तो आत्मन असंगत् आत्मनि तेषाम कल्पना नाम ऐसा अनुय करिए तो आत्मा में कल्प शब्द का अर्थ है विशेषताएं अस्तित्वी तो ये जो अस्तित्वी विशेषताएं हैं इनकी अनुपपत्ति है उपपत्ति कहते हैं युक्ति से निश्चय को और अनुपपत्ति का अर्थ हो जाएगा युक्ति यानी जो प्रमाणभूत तर्क है अनुमान प्रमा, प्रमाण है उस अनुमान प्रमाण से सिद्धि नहीं होगी यह अनुपत्ति का अर्थ है ये पंचमेन्त हेतु हुआ किसमें यह पंचमेन्त हेतु होगा तेषा कल्पना न प्रमाण प्रथम आरोहती ये प्रतिज्ञा वाक्य हैं तो तेष्याम तार्किका नाम कल्पना न प्रमाण प्रथम आरोहती तो तार्किदि क्या ना वैशेषिका का आदि तार्किकों की जो युक्त्याभास को आधार बना करके अस्तित्वादी आत्मा के वास्तविक धर्म है ऐसी कल्पना वे करते हैं वे प्रमाण पथम न आरोहती का अर्थ है प्रामाणिक नहीं मानी जाएगी यथार्थ ज्ञान नहीं है वो वास्तविकता नहीं है क्यों इसलिए कि आत्मा के स्वरूप से बहिर्भूत तो अस्तित्व आदि धर्म अनात्मा होंगे जो आत्मा स्वरूप नहीं है वे अनात्मा ही होंगे और जो भी अनात्मा है वह दृश्य होने के कारण मिथ्या है और मिथ्या अर्थ को बताने वाला मिथ्या अर्थ का ज्ञापन करने वाला कहो मिथ्या अर्थ का ज्ञान कराने वाला कहो प्रमाण कैसे होगा तो तर्क ये तर्का भाष माना जाएगा प्रमाण नहीं माना जाएगा और उस तर्का भाष से भ्रांति होगी और भ्रांति के विषय को असत्य ही माना जाता है इसलिए कहते हैं तेषाम कल्पना तार्किक का नाम कल्पना तो इन तार्किकों के श्रुति निर्मूल तर्क से आत्मा में आरोपित अस्तित्वी को सत्य नहीं माना जाएगा वे प्रमाण पथम न आरोहती का मतलब प्रामाणिक नहीं होंगे प्रमाण सिद्ध उनको नहीं कहा जाएगा इसमें हेतु बनेगा असंगे आत्मनि तेषाम कल्पना नाम अनुपत्य एक हेतु दो हेतु दिए हैं तो ये पहला हेतु वो है और उससे पहले और भी एक हेतु है श्रुति विरुद्धत्वात् कहते हैं कि ये आत्मा में जो अस्तित्वी धर्म बताए जा रहे हैं तर्क जिस तर्क प्रमाण से उस तर्क प्रमाण को आप प्रमाण क्यों नहीं मान रहे हो प्रमाणाभास क्यों मान रहे हो तर्का भास क्यों मान रहे हो इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हेतु है श्रुति विरुद्धत्वाद वो श्रुति विरुद्ध है श्रुति कह रही है जो आत्मस्वरूप भूत नहीं है वो सब कल्पित है आरोपित है और आरोपित जो होता है वह प्रमाण सिद्ध नहीं माना जाता तो श्रुति विरुद्धत्व ये अस्तित्वी विशेषताओं में होने के कारण वो तर्का भाष से सिद्ध उनको माना जाएगा न कि प्रमाण से सिद्ध और आगे करते हैं ये तेषाम कल्पना नाम देहली दीप न्याय से दोनों के साथ अन्वित होते ये दो पद आत्मनि तेषाम अनुपपत्ते इसके साथ भी अन्वय हुआ और तेषाम कल्पनानाम सत्वे मोक्ष अनुपपत्तेश्च इसके साथ भी अनुमित होगा तो तेषाम कल्पनानाम का मतलब आत्मा में अस्तित्व नास्तित्व आदि धर्मों को सत्वे यानी वास्तविक मान लेने पर सत्व का अर्थ है वास्तविक वास्त सत्कारर्थ तो यदि अस्तित्वादि स्वरूपभूत स्वरूप से बहिर्भूत धर्म, धर्म सत्य होंगे तो मोक्ष की सिद्धि नहीं हो पाएगी तो ये अस्तित्व आदि में आदि शब्द से कर्तृत्व भोक्तृत्व ये सब धर्म भी लिए जाएंगे ना कोई कहता है आत्मा करता ही न, करता भोक्ता उभय रूप है कोई कहता है केवल करता ही है ये सब जो कर्तृत्व भोक्तृत्वादी आत्म धर्म आत्मा में धर्म आरोपित न मान करके सत्य मानेंगे पूर्व पक्ष के अनुसार तो तेषाम कल्पना नाम का अर्थ निकलेगा सत्वे का मतलब वास पारमार्थिक सत्य उनको स्वीकार करने पर मोक्ष अनुपत्य कर्तृत्वादी तो बंधन है कर्तृत्व भोक्तृत्व ही बंधन है और वो आत्मा में वास्तविक ही रहेगा फिर मुक्ति कैसे होगी बंधन सत्य रहेगा तो वो तो बद्ध ही रहेगा संसारी ही रहेगा मुक्त नहीं हो पाएगा तो मोक्ष अनुपत्यश्च तेम तार्कि कल्पना न प्रमाण प्रथम आरोहती इसलिए क्या होगा कि उन तार्किकों की वैशेषिकादि की आत्मा में कर्तृत्वादी विशेषताएं पारमार्थिक हैं वास्तविक है इत्याकार जो कल्पना है यानी ये यह विशेषताए हैं ये प्रमाण प्रथम न आरोहती का मतलब प्रमाण सिद्ध नहीं मानी जाएगी जिस प्रमाण से आत्मा में कर्तृत्वादी भास रहे हैं, वह प्रमाण प्रमाणा भास है क्योंकि श्रुति कर्तृत्वादी विशेषताओं से रहित आत्मा को बता रही है आत्मा निर्विशेष है इसकी सिद्धि में यह तर्क प्रमाण बनेगा कौन सा यह श्रुति मूलक तर्क है और पूर्व का तर्क है आत्मा सविशेष है यह बताने वाला श्रुति विपरीत तर्क है इसलिए श्रुति निर्मूल तर्क अप्रमाण होगा और श्रुति मूलक तर्क से आत्मा में निर्विशेषता ही सिद्ध होती है इसे बताया जा रहा है कि अस्ति नास्ति इति एकम नाना गुणवत्त अगुणम जानाति न जानाति क्रियावत अक्रियम फलवत्फल सबीज निर्बीज सुखम दुखम मध्यम शून्यमशन्यम अगोचरे स्वूपे यो इच्छति स विकून हम अपि चरमवत वेष्टीतुम इच्छती सोपान ईव च पदभ्या आरोुम यही है ना हाँ। सोपान ईव च पदभ्याम आरोम यहाँ तक एक वाक्य है इसकी चर्चा हम लोग करते हैं कल कल तो अनध्याय रहेगा प्रतिपदा है